संवेदना के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी गिरते पत्तों का संदेश दीपू एक नटखट लड़का था स्कूल में उसकी शरारतों से जहां शिक्षक परेशान रहते थे तो घर में उसके आलसीपन और लापरवाही से मम्मी पापा को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था उसे सबसे ज्यादा मजा आता था फूल पत्तों को तोड़ने में और पौधों को उखाड़ फेकने में स्कूल में जब किसी दिन बच्चों को मैदान की या बगीचे की सफाई का काम सौंपा जाता तो उस दिन तो दीपू के मजे हो जाती वह पत्ते के साथ फूलों को भी तोड़ देता और कई छोटे छोटे पौधों को तो जड़ सहित उखाड़कर कर फिर ऐसी गमले में लगा देता उसे फूलों की पंखुड़ियों को मसलना पेड़ की शाखाओं को तोड़ना चिड़िया के घोंसले को नष्ट करना ये सारे काम बहुत अच्छे लगते थे उसके दोस्त भी उसकी शरारतों में उसके साथ शामिल हो जाते वे सभी मिलकर कोई न कोई ऐसी शरारत करते कि जिससे बेचारे मूक पेड़ पौधे और पक्षियों को परेशानी होती दिसंबर की छुट्टियों में जब उन्हें स्कूल की तरफ से पिकनिक ले जाया गया तो वहाँ दीपू और उसके सभी दोस्तों ने मिलकर बगीचे के बहुत सारे फूल तोड़ लिए और फिर उन्हें बिखेर भी दिया इतने से ही उन्हें संतोष न हुआ तो पेड़ पर चढ़कर चिड़िया का घोसला भी नीचे गिरा गिरा बेचारी चिड़िया के चार अंडे फूट गए और वह ची ची करती हुई चिल्लाती ही रह गई। शीना मीना और उसकी सहेलियों ने उनकी शिकायत गेम्स टीचर से कर फिर क्या था गेम्स टीचर ने उन्हें ऐसा डांटा कि उनका पिकनिक का मजा ही जाता रहा एक दिन पापा ने उसे गमले में पानी डालने के लिए कहा उसे तो यह काम भाता ही नहीं था सो उसने हाँ कहकर आदेश डाल दिया बाद में जब पापा ने देखा कि सारे गमले सूखे के सूखे ही हैं, तो उन्होंने दीपू से इसका कारण पूछा दीपू ने फिर कोई बहाना बनाया और कहने लगा कि मैं भूल गया था पापा ऐसा कहकर वह दूसरे काम में लग गया उस दिन तो गमलों में पापा ने पानी डाल दिया कुछ दिन बाद पापा ने सख्ती के साथ दीपू से कहा कि आज तुम्हें गमलों में पानी डालना ही है ऐसा कहकर वे किसी काम से बाहर चले गए दीपू गमलों में पानी डालने लगा पानी डालते हुए अचानक उसे शरारत सूझी कुछ गमलों को तो उसने पानी से लबालब भर दिया और कुछ छोटे छोटे पौधों को उखाड़ दिया ऐसा करते हुए उसे बहुत अच्छा लगा अपनी शरारत पर वह बहुत खुश था फिर पापा की डांट के डर से उसने उखाड़े हुए पौधों को फिर ऐसी गमले में ऐसे ही रख दिया शाम को पापा ने पौधों की जो हालत देखी तो उन्हें दीपू की कारस्तानी का पता चला उन्हें बहुत गुस्सा आया लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लिया वे दीपू का स्वभाव जानते थे कि ये शरारती है किंतु पेड़ पौधों के प्रति उसके मन में जरा भी दया भाव नहीं है यह बात उन्हें दुखी कर गई। उन्होंने दीपू के मन में पेड़ पौधों के प्रति प्यार जगाने का संकल्प लिया दूसरे दिन रविवार था वे बाजार गए और एक सुंदर सा गुलाब का पौधा ले आए इसे दीपू के हाथों में सौंपते हुए बोले ये पौधा तुम्हारे लिए है दीपू इसकी सारी जवाबदारी तुम्हारी है इसे आज ही गमले में लगा दो और रोज सुबह शाम इसमें पानी डालो एक महीने बाद मैं तुमसे इस पौधे की प्रगति के बारे में पूछूंगा मुझे विश्वास है कि तुम इसकी अच्छी तरह से देखभाल करोगे ऐसा कहते हुए पापा ने दीपू के सर पर प्यार से हाथ फेरा दीपू इस जवाबदारी से घबरा गया पर पापा के प्यार और विश्वास के सामने कुछ कह न पाया उसने इच्छा न होते हुए भी पौधे को गमले में लगा दिया बस यहाँ आकर दीपू का काम पूरा हो गया उसने गमले को एक कोने में रख दिया और फिर स्वभाव के अनुसार उसे भूल भी गया कभी याद आ भी जाता तो कल पानी डाल दूंगा ऐसा सोचता हुआ काम को टाल देता इसी तरह से एक महीना गुजर गया इस दौरान दीपू के पापा ने भी उस पौधे की दुर्दशा देखी चूंकि उन्होंने एक महीने बाद उस संबंध में बात करने के लिए कहा था इसलिए वे चुप रहे एक महीने बाद एक दिन उन्होंने दीपू को अपने पास बुलाया और उस पौधे के बारे में पूछा जब दीपू उन्हें कोई जवाब न दे पाया तो वे उसे स्वयं ही गमले के पास ले गए दीपू ने देखा पौधा पूरी तरह से सूख चुका था पत्ते सारे पीले पड़ चुके थे उसे यकीन हो गया कि अब तो पापा जरूर डांटेंगे वह उनकी डांट से बचने का और अपनी सफाई देने का उपाय सोचने लगा ऐसा करते हुए उसने चारों तरफ ऊपर नीचे निगाह दौड़ाई और उसे उपाय सूझ गया पापा ने जैसे ही उसकी लापरवाही को लेकर उसे डांटना शुरू किया कि दीपू बोल पड़ा पापा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है सभी पेड़ पौधों की ऐसी ही हालत है ये पौधा ही नहीं आसपास के सभी पौधे मुरझा रहे हैं पत्ते पीले पड़ रहे हैं वो देखिए उस पेड़ के तो पत्ते भी किस तरह से झड़ कर नीचे गिरे हुए है बिना पत्ते का पेड़ कितना डरावना लग रहा है न पापा जब, जब पेड़ पौधों की यही हालत होनी है तो फिर भला, तो भला देखभाल देख करने की क्या जरूरत है पापा, पापा ने इस बार, बार उसे प्यार से समझाया मेरे बच्चे सभी चीजों का कुछ न कुछ मतलब होता है ये पतझड़ का मौसम है इस मौसम में पेड़ से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं ये मौसम पेड़ पौधों के लिए वस्त्र बदलने की तरह है जिस तरह हम पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते हैं उसी तरह प्रकृति भी इन पेड़ों को इस मौसम में नए वस्त्र धारण करने के लिए कहती है इसलिए उसके लिए पुराने पत्तों का झड़ना आवश्यक है इस परिवर्तन के द्वारा पेड़ पौधों पर नई कोंपले आती हैं और हमें शुद्ध प्राण वायु मिलती है ये पौधे ही हैं जो हमें जीवन देते हैं। इनके बिना मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है तुम पेड़ों से पत्तों का गिरना मत देखो बल्कि इस मौसम के बाद आती हरियाली की आवश्यकता को समझो ये हरियाली हमारे लिए संसार के सभी प्राणियों के लिए बहुत जरूरी है पजझड़ आएगा तभी सावन भी लाएगा और सावन अपने साथ फिर हरियाली लाएगा कल्पना करो कल्पना करो कि यदि केवल पतझड़ ही रहे तो धरती कितनी सूखी पीली खाली खाली ऐसी दिखाई देगी ये धरती हरी भरी रहे इसलिए पज्झड़ आता है और पुराने पत्तों को गिराकर नई कोपले लाता है इसलिए तुम भी केवल पतझड़ की बात न करो बल्कि उसके बाद आने वाली हरियाली की तरफ कदम बढ़ाओ ये पौधा जो आज सूख रहा है उसमें फिर से पानी डालो उसकी पूरे मन से नियमित रूप से देखभाल करो तो कुछ दिनों बाद ही तुम्हें यह पौधा भी नई कोपलों के साथ हरा भरा मुस्कुराता दिखाई देगा तुम्हारी मेहनत से इसमें नई कोपले आएंगी और फूल भी खिलेंगे तब तुम्हें अपनी मेहनत पर गर्व होगा एक बार केवल एक बार ऐसा कर कर तो देखो दीपू अपने भीतर के आलस और लापरवाही को पतझड़ के पुराने पत्तों की तरह गिरा दो और फिर देखो तुम्हारी मेहनत और स्फूर्ति से जो हरियाली तुम्हारे जीवन में आएगी उसकी खुशी एक अनोखी खुशी ही होगी आज पापा की यह बात दीपू की समझ में आ गई उसने उसी क्षण नई स्फूर्ति के साथ कदम बढ़ाया और सभी पौधों पर पानी डालना, डालना शुरू कर दिया आज वह आलस्य नहीं पूरे मन से पौधों को सींच रहा था और, और उन पौधों पर, पर नई कोंपले आने का इंतजार कर रहा था अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी गिरते पत्तों का संदेश वाचक स्वर भारती परिमल